प्रश्नोत्तर दीपमाला धर्म जिज्ञासा जिज्ञासा शास्त्र कहता है अवध्या ब्राह्मणा गावो ज्ञातय शिशु महाभारत उद्योग पर्व क्या ब्राह्मण कितना भी अपराध करे फिर भी अवध्य है समाधान शास्त्र में ब्राह्मण शब्द जिसके लिए प्रयोग किया है उसका लक्षण और उसके कर्तव्य भी वहाँ कहे गए हैं जो शास्त्र वर्णित ब्राह्मण हैं वह इस प्रकार का अपराध नहीं कर सकता जैसा आप सोचते हैं कई विषयों में शास्त्र की दृष्टि समझनी पड़ती है ब्रह्मसूत्र में विचार आया कि नैष्ठिक ब्रह्मचारी यदि ब्रह्मचर्य व्रत को तोड़ता है स्त्री संबंध करता है तो उसके लिए प्रायश्चित है अथवा नहीं वहाँ बताया कि प्रायश्चित है पर जब यह प्रसंग आया कि सन्यासी यदि पतित होता है तो क्या प्रायश्चित होगा वहाँ कहा कि सन्यासी पतित हो सकता है ऐसी कल्पना ही शास्त्र नहीं कर पाता शास्त्र सन्यास का अधिकारी उसी को दे उसी अधिकार उसी को देता है जो ऐषना त्रय से रहित है शास्त्र ऐसा सोचता ही नहीं कि ऐषणा युक्त व्यक्ति सन्यासी हो सकता है इसलिए वहाँ यही कहा कि उसके लिए अनुसन करके शरीर छोड़ देने के अतिरिक्त और कोई प्रायश्चित नहीं है आजकल तो न शिखा है न यज्ञोपवी केवल ब्राह्मण के घर जन्म लेने से ब्राह्मण कहलाते हैं शास्त्र दृष्टि से वह ब्राह्मण कहाँ हुआ जिसके पास शिखा सूत्र नहीं है वह तो व्रात्य है उसे किसी शास्त्रीय कर्म में अधिकार नहीं है यहाँ पर जिस ब्राह्मण को अवध्य कहा है वह शास्त्रीय ब्राह्मण है वह वेदाध्ययन करता है गायत्री जपता है तपस्या करता है यदि किसी पूर्व संस्कारवश उससे कोई बड़ा अपराध हो जाए तब भी वह वध करने योग्य नहीं है क्योंकि वह वेदज्ञ है उसका समाज में बहुत बड़ा उपयोग है यही शास्त्र की दृष्टि है दूसरी बात यह है कि वध के विषय में भी शास्त्र में बहुत विचार है जिस समय राम जी को सूचना देने के लिए काल भगवान आए तो उन्होंने कहा हमारी बातचीत के समय बीच में कोई नहीं आना चाहिए राम जी ने कह दिया जो भी बीच में आएगा वह वध्य होगा काल ने सूचना दी कि अब अपने लोक जाने का आपका समय आ गया है इसी बीच दुर्भाषा आ गए और कहा हमें अभी राम जी से मिलना है लक्ष्मण जी पहरे पर थे उन्होंने सोचा इन्हें रोका तो अनर्थ हो जाएगा इसलिए लक्ष्मण जी समाचार देने राम जी के पास चले गए काल भगवान तो चले गए पर राम जी के सामने भारी संकट आ गया उनकी प्रतिज्ञा थी कि जो भी बीच में आएगा उसे हम मारेंगे अब बिना अपराध के लक्ष्मण जैसे भाई को कैसे मारें तब वशिष्ठ जी ने कहा शिष्ट या सम्मानित व्यक्ति का अपमान कर देना ही उनके लिए मृत्यु दंड है आप लक्ष्मण को कह तो कह दो तो कि हमारे राज्य से निकल जाओ यही उनके लिए मृत्यु दंड है इसी प्रकार ब्राह्मण से अपराध होने पर उसका अपमान कर देना और स्थान से बाहर निकाल देना यही उसके लिए मृत्युदंड है इसलिए जब शास्त्र कहता है कि ब्राह्मण अवध्य है तो हमें वैसा ही मानना पड़ेगा उसको मारने से क्या अदृष्ट बनेगा हम नहीं जानते शास्त्र ही जानता है इसी प्रकार शास्त्र की मर्यादा है कि स्त्री अवैध है उससे कितना भी बड़ा अपराध हो जाए तो उसे सुधारने का प्रयास करना चाहिए पर वह मारने योग्य नहीं है